हरिदेव देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरि बोध श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री आ हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री आ हरि गोविंद जय बुलवृंदवन बिहारी जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्म मं जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा <coughs> नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष जग्धा नमा हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहांबराकुपी तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूपमं श्री साग्र जात सह गणरघुनाथन्वितम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण श्री चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणललताश्री विशाखाता आजान लंबितुजौ कनकावदात संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मपाल बंदे जगत्प्रियकुण नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोतमं देवी सरस्वती व्या ततोधी वाछाकुभ्य कृपा सुनिभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास में मंद मते दया बुल शु वृंदावन की जय शाह परम श्री चैतन्य चरतामृत संपूर्ण शास्त्रों के समन्वय और शास्त्रों का निचोड़ एक जगह यदि कहीं प्राप्त करना हो तो वो श्री चैतन्य चरतामृत दिव्य ग्रंथ जिसमें संपूर्ण शास्त्रों का सार सारे विवेचन मिल जाए एक जगह श्री चरतामृत में पांच जो अध्याय हैं वे पांच अध्याय श्री सनातन शिक्षा के रूप में कहीं प्रयुक्त हुए हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 20 से लेकर के 24 तक ये तो चौबीसवा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं आत्मा रामेत, था। आत्मा रामेत पद्यार्थ आत्मात पद्यार्थ अंशुन य प्रकाशेन जगत जहार व्या सचेतन्यो उदय आचला श्री चैतन्य ऐसे उदय पर्वत के समान है जैसे उदय पर्वत पर सूर्य उदय होता है पूर्व में उदय पर्वत है उसके ऊपर सूर्य उदय होता है तो श्री चैतन्य देव ऐसे उदयाचल हैं जहां पर आत्मा राम रूपी यह श्लोक सूर्य के समान उदय हुआ जिनके मुख से जैसे पर्वत पर सूर्योदय होता है ऐसे श्रीमद महाप्रभु के श्री मुख से आत्मा राम यह श्लोक सूर्य के समान उदय हुआ जैसे सूर्य में अनेक किरण होती हैं, इसी प्रकार यहां पर जो आत्माराम श्लोक के ग्यारह शब्द हैं उन ग्यारह शब्दों में ही मानो ग्यारह किरणें निकल लेंगे बारह किरण पहले ग्यारह किरण निकलेंगे सबको मिलाकर के बारह किरण जैसे बारह आदित्य हैं इस प्रकार बारह आदित्य के समान ये किरणें इसके प्रत्येक शब्द से पद से निकल रही हैं और उससे हो क्या रहा है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है इसी प्रकार जगत का तम दूर हो रहा है इस प्रकार ये एक परंपरित रूपक का यहां प्रयोग किया महाप्रभु हो गए उदयाचल आत्मा राम श्लोक हो गया सूर्य आत्मा श्लोक में आने वाले ग्यारह जो अक्षर हैं वे ग्यारह अक्षर या बारह अक्षर बारह शब्द वही हो गए द्वादश सूर्य के किरणें और उन किरणों के द्वारा अज्ञान वह दूर हो रहा है और इसमें इस, इस श्लोक के माध्यम से ही एक तरह से जितने भी दार्शनिक अंश हैं दार्शनिक जितने भी विचार और दर्शन के जो विभाग हैं वे सारे विभागों का यहां उपयोग कर लिया गया इन श्लोकों की इन एक एक शब्द की व्याख्या में जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्र के सभी पक्षों को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। एक श्लोक के माध्यम से कहने के लिए एक श्लोक की व्याख्या है परंतु तो इसको एक श्लोक की व्याख्या न समझ करके इसको यह समझना चाहिए कि दर्शन के सभी पक्षों को यहां इस श्लोक की व्याख्या के माध्यम से हम सभी के जो आज्ञाने हैं उनको श्रीमद महाप्रभु बहाने से सखा रहे जितने भी फिलोसॉफी के दर्शन के जो आस्पेक्ट्स हैं उन सारे एस्पेक्ट को सारे पक्षों को यहां पर इन ग्यारह श्लोकों के माध्यम से बड़े सरल प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो एक श्लोक ही एक ऐसा जो कि संपूर्ण ज्ञान की खिड़कियों को खोल दे ऐसा दिव्य श्लोक है तो वंदना में श्रीमन महाप्रभु की इसी श्लोक के माध्यम से वंदना कर रहे हैं कि आत्मा पद्यार्को पद्यार्क आत्मा राम ये पद्य रूपी एक श्लोक रूपी अर्क माने सूर्य है अर्क कहते हैं सूर्य को उसके अर्थांशु उसके जो अर्थ हैं अर्थात इस श्लोक में आने आने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के जो अर्थ किए गए और जो वाक्य का अर्थ किया गया उन पूरे वाक्य का अर्थ वही है सूर्य से निकलने वाले किरण उनको यद प्रकाशन जिन श्री महाप्रभु ने कृपा करके प्रकाशित किया और जगत तमह जगत के अंधकार को जहारो नष्ट कर दिया अब उन श्री महाप्रभु की हम शरणागति ग्रहण कर रहे हैं अभ्यात्माने वे हमारे ऊपर कृपा करें श्री चैतन्य उदयाचला वे श्री चैतन्य उदय पर्वत के समान है राइजिंग माउंटेन जो हैं वो सूर्य के उदय होने का जो पर्वत है उसके समान वे हमको हमारे ऊपर कृपा करें जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर बृंद कृपा के आधार पर ही इस तत्व का हम निरूपण करेंगे तबे सनातन प्रभु प्रभुर चरण पुनरपे कहे कि विनित विनित करिया श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और अत्यंत विनय करते हुए नती करते हुए प्रार्थना करते हुए विनती करते हुए श्रीमंद महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछने लगे कि छे सुनिया सार्वभौम स्थाने एक श्लोकेर अठारह अर्थ करिया छे व्याख्या में, में ने मैंने पहले सुना है कि सनातन गोस्वामी जी के सामने आपने एक श्लोक था श्लोक है आत्मा मुनियों उस श्लोक की अठारह प्रकार से व्याख्या की ऐसा मैंने सुना मरज उस व्याख्या का एक अर्थ कोई हो तो हमको समझा दो बात तो कही थी अठारह महाप्रभु ने वहां पर तो केवल अठारह अर्थ किए और यहां पर चौसठ अर्थ किए सनातन गोस्वाम के आगे उसी श्लोक के चौसठ प्रकार से अर्थ किए और चौसठ प्रकार से अर्थ करके उसका विस्तार किया आत्मा भक्तिम आत्माश्च मुक्ति हरी प्रसंग जो है वो भागवत के आवे भाव का प्रसंग है जब वेदव्यास व्यास्य एक दिन प्रातः काल के समय सम्याप्राश नामक स्थान पर विराजमान हैं वहां उन्होंने जब समाधि लगाई आंख खोल करके देखी समाधि नहीं लगाई आंख खोल करके देखी तो वे तो ऋषि हैं जीवों की दयनीय दशा का उन्होंने दर्शन किया शम्याओं को जहां फेंका जाए उसका नाम है सम्याप्राश यज्ञ में अग्निकुंड या जो अग्नि की स्थंडल है उस स्थंडल में पांच विशेष रूप से आग के लिए लकड़ी रखी जाती हैं पांच लकड़ियां रखी जाती हैं तीन लकड़ी तो एक अपने आगे पूर्व की ओर एक दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर और दो लकड़ी आगे आधार समा के रूप में यज्ञ में आगे रखी जाती हैं। उनको आधार समिधा कहते हैं ये जो पांच लकड़ी रोक के लिए मान अग्नि इधोधर बिखरे और समेट करके जो हवन की सामग्री जो इधर गिर रही है वो उसके भीतर ही रहे के लिए रोक के लिए जैसे रखी जाती हैं ऐसे ये परिधि जो है उन परिधियों को रखा जाता है पूर्व परि दक्षिण परिधि उत्तर परि इनको रखा जाता है और दो आघा संधाएं आगे रखी जाती है ये जो लकड़ियां रखी जाती हैं रोक की इनके दो नाम हैं कहीं ये कहलाती हैं परिधि कहीं कहलाती है सम्या हा तो सम्या जो है उनका तो हवन होता है और परि जो है उन का कहीं अपसारण होता है यज्ञ जब पूरा हो जाता है तो परधियों को तो बचा लिया जाता है और सम्या जो है उनका हवन होता है सम्या नाम हवनम और परधि नाम अपसारण ये मीमांसा की एक विधि है जहां पर सम्याओं का प्राश हुआ सम्याओं को हवन किया जाए उस स्थान पर क्योंकि कई यज्ञ किए गए और सम्या जो है उनका हवन किया गया तो उस स्थान का नाम पड़ गया सम्याप्राश बद्रीनाथ के पास में ही थोड़ी दूर जाकर के वो सम्याप्राश स्थान अभी भी विराजमान है वीर जी की समाधि का वो भजन करने का तप शम्यापराश। तो, का स्थल है तो यदि कोई शांति का यज्ञ है अथवा कोई वैसा यज्ञ है अभिचार तो होगा नहीं अभिचार तो एक अलग चीज है परंतु तो यदि शांति जैसा कोई यज्ञ है उसमें सम्याओं का हवन होता है और सामान्य जो यज्ञ है उनमें नाम अपसारण पर्धि जो है उनको केवल उत्तरता उठाकर के यज्ञ की समाप्ति पर उत्तर की ओर रख दिया जाता है तो सम्या नाम करके एक स्थान पर श्री वीरभ्यास जी विराजमान हैं गंगा जी के किनारे और उस समय श्री अलकनंदा जी उनके किनारे श्री वेद व्यास जी विराजमान हैं और उन्होंने जब आंख बंद की तो सारे जगत की जो दयनीय दशा है उसका उन्होंने दर्शन किया और उस दर्शन को करके वेद व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं इन जीवों का कल्याण कैसे हो इतने में नारद जी आ गए प्रथम स्कंध की उस कथा को सब समझते हैं नारद जी ने अपने जीवन चरित्र को सुनाया कि मैं कैसे दासी का पुत्र था और दासी का पुत्र होते होते फिर मैं कैसे साधन करके मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया ब्रह्मपुत्र बन गया कहां ब्रह्मपुत्र बन गया और मुझे कैसे श्री कृष्ण के दर्शन की प्राप्ति हुई नाग जी ने अपने पूरे जीवन चरित्र का वेदव्यास जी के सामने वर्णन कर दिया बेदव्यास जी से कहा कि तुम जीवों का कल्याण हो ऐसा कोई कार्य करो उस समय श्री वेद ने समाधि में विराजमान होकर के अपश्य पुरुषम पूर्णम मायां से पूर्ण पुरुष कृष्ण का दर्शन किया तीन तत्वों का दर्शन किया कृष्ण का दर्शन किया मायाम च उनकी दूर आश्रय लेने वाली बहिरंगा माया देवी का दर्शन किया और यह सम्मोित तो जीव और अणु भगवान के जीव तत्व का भी दर्शन किया जीव नामक शक्ति का भी दर्शन किया जिस माया ने इस जीव को मोहित कर रखा है इन तीन तत्वों का दर्शन किया और उस समय समझ समझ गए कि इस जीव ने अपने मूल स्वरूप जिसका जे अंश है उस आश्रय पदार्थ का तो त्याग कर दिया और अपने आप को पूर्ण करने के लिए यह माया का आश्रय ग्रहण कर रहा है यह गलती कर रहा है और इसकी पिटाई माया कर रही है कि तू जिसका अंश है उसकी तो सेवा कर नहीं रहा है और दूसरी वस्तुओं से कर्म इत्यादि के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना चाहता है उस समय श्री हुए और समाधि में उन्होंने ये जाना कि भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता तब संहिता उन्होंने प्रकट की और श्रीमद भागवती संहिता में भी राग भक्ति की जिसमें प्रधानता है ऐसी ब्रजलीला उसकी जहां प्रधानता है व्रज गोपीकाग ब्रज ब्रज भक्ति उसकी प्रधानता ऐसे श्रीमद भागवत का जी ने समाधि में अठारह हजार श्लोकों में दर्शन किया और समाधि में जो श्लोक देखे उन श्लोकों की एक विशेषता थी उस ग्रंथ को जिसको समाधि में देखा उसकी एक विशेषता थी कि उसमें परीक्षित वाच भी है राजोवाच भी है श्री शुकोवाच है इसको भी उस समय समाधि में देखा परीक्षित के जीवन का चरित्र भी उसमें था तो जन्माद इस श्लोक से लेकर के पहले श्लोक से लेकर के और अठारह हजार श्लोकों में अंतिम जो श्लोक है वो अंतिम श्लोक तम नमा हरिणरम नाम संकीर्तनम यस्य इस पूरे ग्रंथ का उन्होंने दर्शन किया जिसमें परीक्षित ने पूछा शुभदेव जी ने जवाब दिया इसने पूछा मैत्री मुन ने पूछा ये उवाचमी भी है जिसमें परीक्षित के जन्म की कथा भी है जिसमें सब कुछ है तो पूरे के पूरे अठारह श्लोकों को देखा श्रीमद् भागवत का आविर्भाव यद्यपि पहले भी हो चुका था क्योंकि अठ वेदों के विभाग करने के बाद में वेदों के अर्थ को प्रकट करने के लिए 18 पुराणों को वेद व्यास जी ने प्रकट किया था तो श्रीमद भागवत अठारह पुराण में पहले भी उत्पन्न हो गए थे कोई पुराण था फिर पुराणों के और ब्रह्म सूत्रों के अर्थों को ग्रहण करते हुए वेद व्यास जी ने महाभारत जो है उनकी रचना की कि स्त्री शूद्रजन बिना पढ़े लिखे जाने वे भी जल्दी से समझने इसलिए महाभारत की रचना की परंतु वेद व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ जब श्री नाद जी ने उपदेश दिया कि तुम भगवत तत्व तो भगवत लीला का गायन करते हुए भागवत को प्रकट करो तब समाधि में बैठे और समाधि में अब दोबारा इन्होंने श्री श्रीमद भागवत का दर्शन किया पहला जो ग्रंथ था वो तो कहीं गया है उसका नया एडिशन एक बिल्कुल परिवर्तित संस्करण व्यास जी को समाधि में प्राप्त हुआ जिसमें 18000 श्लोक थे और जिसका यही क्रम है जो वर्तमान में प्राप्त है यही क्रम प्राप्त था पहले भी वे 18000 श्लोक वाला कोई भागवत कोई पुराण था परंतु उसमें श्लोक उल्टे सीधे थे उसमें जो विषय वस्तु थी वो भी बिल्कुल स्थिर नहीं थी पता नहीं लग रहा था उसमें कि कर्म की बात कर रहे हैं कि ज्ञान की बात कर रहे हैं उलट पुलट था अस्त व्यस्त था क्रांत विश्क खंडित था परंतु ये नया जो एडिशन आया ये नया एडिशन बिल्कुल व्यवस्थित था जहां पर के निश्चित लक्ष्य लेकर के कृष्ण सेवा यही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है यही मुक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है केवल ब्रह्म में साहित्य हो गया यह मुक्ति का परम लक्ष्य नहीं है संसार निवृत्त तो हो जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो अपने स्वरूप की प्राप्ति करके ठाकुर की सेवा करे इन तीनों लक्ष्यों को जहां स्थापित किया गया पहला वाला जो ग्रंथ था वो जो उल्टा सीधा ग्रंथ था उसमें या तो दुख की निवृत्ति की कुछ उपाय बताए टोट का या उसमें जीवात्मा के अपने स्वरूप को पहचानो या आत्म तत्व का केवल बोध था कहीं कहीं भक्ति का भी वर्णन था तो सब मिल था मिला हुआ था परंतु तो अब जो समाधि में जिस समाधि भाषा का दर्शन किया वो समाधि भाषा के दर्शन में सबके सब के साथ पूरे एक क्रमबद्ध रूप में एक वाक्य के रूप में जैसे वर्तमान में श्रीमद् भागवत एक बड़ा सुसंस्कृत और क्रमबद्ध ग्रंथ के रूप में प्राप्त हो रहा है जिसमें सर्ग के स्थान पोषण का था निरोध मुक्ति आश्रय आश्रय पदार्थ का निरूपण करने के लिए नौ लक्षणों का जैसे वर्तमान, भागवत के रूप में एक वाक्यता के साथ में पूर्वापर संबंध को साथ में लेकर के जैसे अब जो ग्रंथ प्राप्त है वो प्राप्त हुआ विध व्यासी ने उस ग्रंथ को देख करके सारे शिष्य बैठे हुए थे एक दिन और सब ये चाह रहे हैं कि गुरुजी हमको दे दे हमको दे दे हमको दे पर ने शिष्यों को को किसी को भी नहीं दिया उस ग्रंथ को भागवत को अल ऋषि थे बोले जी मैं तो तुम्हारा बहुत पक्का चेला हूं भाई तुम चलो ऋग्वेद ले लो किसी को भैसंपायन को युर्वेद दे दिया किसी को सामवेद दे दिया सुमंत जो है उनको अथर्वेद दे दिया जयमनी को कहीं सामवेद दे दिया सब शिष्यों को अलग अलग बांट दिए परंतु श्रीमद भागवत को दबा करके बैठ गए और अपने चार शिष्यों को श्री वेद जी ने कहीं सिखा करके कि मेरा बेटा सुखदेव जन्म लेते ही बन में चला गया है यदि तुम्हें मिले तो इन चार श्लोकों को तुम सुना देना देखते हैं क्या होता है सुखदेव जी तो ब्रह्मलीन होना चाह रहे हैं बस उनका ब्रह्म में समाहित होना चाहते हैं उपाधि समाप्त होने वाली है उसी समय एक शिष्य ने एक, एक श्लोक पढ़ दिया वरहा पीटम नटवर बतु कर्ण एकदम चौक करके सुखदेव जी ने कुंड है बोले अरे इतना सुंदर वेणु माधुरी किसका है पहले वेणु माधुरी का रूप वेणुमाधुरी माधुरी रूप माधुरी दोनों जिसमें मिले हुए थे मुख्य रूप से वेणु माधुरी उसके श्लोक को पढ़ा श्री सुखदेव जी ने जैसे नेत्र खोले उसी समय दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया कि रायो बोले हे दे, दे आपकी जय हो कैसा सुंदर आपका श्रृंगार रूप माधुर्य का श्लोक पढ़ा सुखदेव जी की तो आंखें पूरी खुली की खुली रह गई बोले ओ हो जिसका बेड़ माधुरी इतना मीठा जिसका रूप माधुरी इतना मीठा उसका स्वभाव व्यवहार प्रेम परकर कैसा होगा जब परकर की भी जानकारी हुई तो कर ले तीसरे शिष्य ने उसी समय तीसरा पढ़ दिया कि जय ते रिकम जन्म ना ब्रिजश्रे ते इंदिरा श्व दत् ब्रज तो सर्व समृद्धमान था ही परंतु जब से प्यारे तूने जन्म लिया है तब से ये ब्रिज और भी ज्यादा समृद्धमान हो गया और लक्ष्मी भी तेरे साथ में विलास करने की अभिलाषा धारण करके महावैकुंठ को छोड़ करके ब्रिज के दरवाजे दरवाजे पर तेरा दर्शन करने के लिए डोल रही है ऐसा ब्रिज पड़कर है जिसके प्रेम में डूबे हुए हैं और लक्ष्मी को भी श्याम सुंदर नहीं चाह रहे हैं उनकी भी परवानी कर रहे हैं कि तो कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है उससे बातचीत भी करना नहीं चाहते हैं उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं कि तो कौन खड़ा तो जाने उनके स्वभाव कैसे होंगे हम में किसी की चाकरी कर रखी है और उसकी नौकरी छोड़े किसी दूसरे को पकड़े जाने उस मालिक के साथ में मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसलिए समीक्ष परम स्थानम न पूर्वायतनम त्यजेत नीति ये कहती है कि नए स्थान की परीक्षा किए बिना अपने पुराने घर को एक नहीं छोड़ना चाहिए संभाल के रहना चाहिए न समीक्ष परम स्थानम पूर्व आयतनम त्यजित ये नीति कहती है तो हमने किसी के चरणों को पकड़ रखा है और नए ब्रह्म के हम तो ब्रह्म का आराधन करने वाले हैं और पुराने मालिक को छोड़ करके और नए कोई कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं जिनका ये वर्णन कर रहे हैं जाने कौन कृष्ण है उसके चरणों को पकड़ा तो जाने हमारा मन मिले कि नहीं मिले चौथे शिष्य ने तुरंत ही सिखाया हुआ चौथा श्लोक पढ़ दिया कि अहो बकीम सन काल से आप आये दप्य साधवी ले गतिम धातु ताम तत्न्यम तम बा दयालुम शरणम ब्रिजे बाकी पूरा स्तनों में कालकुट विष लगा करके आई उसको भी धातुचित गति दे दी बताओ ऐसे उदार उस रसिक को छोड़ करके ऐसे परम उदार दाता को छोड़ करके तम बा दयालुम शरणम ब्रिजयो किस दयालु की हम शरणागति ग्रहण करें सुखदेव जी तो समाधि में बैठे हुए थे अपने उपाधि का त्याग करके उत्क्रांत सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे परंतु उठ करके एकदम खड़े हो गए कम्बा दयालु शरण ब्रजे बताओ किस दयालु के और दूसरे दयालु की शरणागति ग्रहण करें कम्बा दयालु शरणम ब्रिजे ऐसा कहकर के दौड़ पड़े शिष्य आ जाओ हम बताते हैं किसकी शरणागति तुमको ग्रहण करनी है वहां पर ले जाते हैं और जब पिता के पास में आए तो पिता को देख करके शुभदेव जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए पिता को प्रणाम किया बोले बेटा मैंने तुझे बुलाया है मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी निधि किसी और को नहीं दूंगा ये घर की चीज है घर की चीज अपने बेटा को दी जाएगी बाहर वाले को नहीं दी जाएगी इसलिए ये मेरा जो अपना निज का धन है उसे तुझे दे रहा तो औरों को तो और और आ, दे दी। श्री जी जी को ने निज जो वस्तु है योग्य अधिकारी सं नहीं तो दूसरों को दे, दे से परंतु उनसे बढ़कर के कोई योग्य अधिकारी नहीं है यह समझ करके शुभदेव जी को कृपा कर करके वो वस्तु शिव भागवत प्रदान की और श्री सुखदेव जी पर निष्ठित नैरगुण्य उत्तम श्लोक लीला चेता राजर्षे लीलाया आख्यान श्री सुखदेव जी आज उस आख्यान को श्री वेदव्यास जी से पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत की पूरी तक, पूरे श्रीमद् भागवत को विधि पूर्वक इन्होंने पिता गुरुदेव की, की शरणागति ग्रहण करते हुए पढ़ा तो उसी प्रसंग में श्री सूत जी शौर्य के ऋषियों से कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है सुखदेव जी यद्यपि ब्रह्म लीन होना चाहते हैं वे अपनी साधना की सर्वोत्तम सोपान के ऊपर बैठे हुए हैं और इस समय वे जो तुल अवस्था है सातवीं जो तुरय अवस्था है उस सातवी तुरय अवस्था में विराजमान हैं केवल देह मात्र है देह का कब त्याग कर देंगे पता नहीं है ऐसी ज्ञान की स्थिति में भी बैठे हुए हैं जीवन मुक्तता से भी ऊपर की जो स्थिति है उस स्थिति में भी विराजमान है परंतु उन्होंने श्री श्रीमद भागवती संहिता को पढ़ा इसमें कारण क्या है बोले कारण है कृष्ण के गुण इत्थम भूत गुणों हरि उस प्रसंग में यह श्लोक श्री सूत जी ने प्राप्त बताया है कि सुखदेव जी जैसे व्यक्ति ने इस श्रीमद भागवत को क्यों पढ़ा वहां पर वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा अपि गुणो भूत गुण का तात्पर्य है भगवान का ऐसा स्वभाव ही है इतम का तात्पर्य है स्वाभाविक उनका ऐसा स्वभाव ही है कि आत्मा राम मुनिगण जन भी श्री कृष्ण में प्रीति करते हैं आत्मा राम गणों को भी आकर्षित कर लेना यह कृष्ण का स्वभाव है इसे एक बात सिद्ध हो रही है कि कृष्ण लीला कृष्ण रूप कृष्ण नाम सबके सब कोई चिन्मय वस्तु होंगे भी तो निर्विकल्प समाधि में जो शुभदेव जी विराजमान थे ब्रह्म के साथ में जहां एक होकर के विराजमान हैं और उनका शरीर की उपाधि उसका बाद हो गया है जो अंतकरण है उसका बाद हो गया है अहंकार का भी बाध हो चुका है जहां कारण शरीर उसका भी बाध हो चुका है ऐसी निर्वकल समाधि में बस लय नहीं हुआ है बाध हो गया है लय नहीं हुआ शरीर केवल स्थित है परंतु शरीर का अनुसंधान नहीं है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन तीनों शरीरों का केवल लय नहीं हुआ है बाध हो चुका है जैसे शिवशुक्ति में हमारा शरीर बना तो रहता है जब गहरी नींद में है परंतु तो स्थूल शरीर का बाध है स्थूल शरीर के ऊपर क्या हो रहा है ये हमको पता नहीं सूक्ष्म शरीर का क्या हो रहा है ये हमको पता नहीं है, तो बाध हो रहा है वो है, उसको उसका नो प्रभावशील नहीं है परंतु तो वो अभी विद्यमान है तो सुखदेव जी की स्थिति ये थी कि उनका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारव शरीर ये तीनों की तीनों शरीर उनका य नहीं हुआ शरीर विद्यमान था परंतु तो उन शरीर से उनको कोई लेना देना नहीं था तीनों शरीरों से कारण शरीर अर्थात अज्ञान मैं दे हूं इस अज्ञान से कोई लेन देन नहीं था उनको सूक्ष्म शरीर अर्थात मन और अहंकार इनसे कोई लेन देन नहीं है और उनको स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है इससे भी कोई लेना देना नहीं है स्थूल शरीर बना होता है पंच महाभूतों का सूक्ष्म शरीर बना होता है सोलह पदार्थों का मन पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया पांच विषय और एक मन ये सोलह वस्तु इनका बना हुआ है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है अहंकार में स्थित यह विचार कि मैं, मैं प्रकृति हूं मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं हूं बल्कि देह ही मैं हूं मैं देह हूं यह जो अज्ञान है इसी का नाम है कारण शरीर इस कारण शरीर से हमको बंधन की प्राप्ति होती है तो तीनों शरीर उनके समाप्त बाध हो गए हैं मोक्ष की स्थिति में लय हो जाएगा समाधि की स्थिति में तीनों शरीर बाद हो रहे हैं परंतु ऐसे जो आत्मा नाम जी हैं वे शुभदेव जी कुरवंती अहितु की भक्ति शुभ कृष्ण के चरणारुद्ध में अहितु की भक्ति करते हैं श्री ब्रज गोपी का उनकी अपूर्व का श्री शुभदेव गायन करते हैं ऐसा क्यों है बोले इत्थम भूत गुणोहरी ही ये भगवान का स्वाभाविक स्वभाव है कि वे आत्मा राम गणाकर्षी है यह हुआ इष्टो का एक मोटा मोटा सा अर्थ अब इसके प्रत्येक शब्द उनके ऊपर विचार करेंगे ऐसा मत समझिए कि भाई इस श्लोक के अर्थ को समझने से कि आप माने इन श्लोकों के इन शब्दों के अर्थ अनेक अनेक जो अर्थ हैं उन विशेष अर्थों को समझने से एक तरह से हमको दार्शनिक जितने भी पक्ष हैं उन सबों का पता लग जाएगा तो श्लोक इसलिए उपयोगी है कि यह एक बौद्धिक विचारधारा प्रदान करेगा एक आधार हमको प्रदान करेगा तत्व चिंतन में यह श्लोक और इनकी व्याख्या अत्यंत उपयोगी है इसलिए श्री कविराज गोस्वामी ने लगभग पूरा अध्याय ही इसी श्लोक की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया और उसमें सारे जो तत्व चिंतन है वो तत्व चिंतन इसके माध्यम से इन श्लोकों की अक्षरों के माध्यम से ही सारे तत्व चिंतन को दे दिया गया श्री कविराज गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि आश्चर्य सुनिया मोर उत्कंठित मन सनातन गोस्वामी ने कहा कि मारे मेरा मन बड़ा उत्कंठित है कृपा करके आप मुझसे कहने मेरे कानों को तृप्ति मिले प्रभु कहे कि अरे तुम किनकी बातों में आए आमी बचने मैं तो पागल हूँ पागल के प्र, प्र, बचन पर कोई विचार करता है क्या ये पागल की बातों में मतलब मैं पागल पने में मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे कोई याद थोड़ी है तो मेरे वचन उनको सारुल सत्य को अनुमाने दो पागल मिल गए एक पागल मैं एक पागल सारू रहे और दोनों ही सुन रहे हैं मैं कह रहा हूं तो उनसे मैंने जो सत्रह प्रकार से अर्थ किए थे वो अठारह प्रकार से मैंने जो अर्थ किए थे वो वो तो पागलों का प्रलाप है उसको सुनकर के क्या करोगे क्या मैंने प्रलाप किया इसका मुझे स्मरण नहीं है फिर भी तुम्हारे संग से कुछ स्फूर्ति हो जाएगी तो उसको अभी कहीं संकलन करने की उस स्मृति के आधार पर कुछ कहने का प्रयास करता हूं जितने आ जाए वहां पर तो अठारह किए यहां पर जितने आ जाए कहते रहे जितने आ जाए उतने बता दूंगा बंधु यहां पर चौसठ तरह से अर्थ किए उसी की व्याख्या कर सहज हमारे किचु अर्थ ना ही भाषे तोमा सभार संगे बले ये किचु प्रकाश है मैं जो कुछ भी ये व्याख्या कर रहा हूं ये सब आप संतों के श्रीमुख का दर्शन करने का प्रभाव है श्री श्रीनिवास चक्रवर्ती जी महाराज बहुत अच्छे में बहुत विद्वान रहे हमारे नाना जी के परिवार उनसे किसी ने वृंदावन के साथ में बहुत बड़ा संबंध था बाबा के साथ में बड़े बाबा के साथ में कई बार दर्शन करने के लिए आते थे वृंदावन में बहुत रहते भी थे कई बार तो उनसे किसी ने पूछा महाराज आप इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं ग्वालियर में इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं कैसे व्याख्या करते हैं आप लोग संत बैठते हैं ना आपके ललाट के ऊपर लिखा, पर <laughs> तो लिखा हुआ आ जाता है उसको पढ़ देता तो आपके ललाट के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है उसको पढ़ देता तो महाप्रभु भी कुछ महाप्रभु की बात का ही अंकरण कर देते महाप्रभु ने ऐसा ही कहीं पहले कहा कि तोमार सभार संगे बल्ले किचु प्रकाशे तुम लोगों के संग में कुछ प्रकाश हो जाता है उसको मैं कह देता हूं श्री गौरंगदास बाबा महाराज उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आप जो इतना सुंदर बाणी साहित्य बोलते हैं भागवत में गौर लीला का जो वर्णन कर देते हैं वो गौरीलीला कहां से आती है बोल दो अक्षरों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें मुझे गौरीलीला दिख जाती दो लाइनों के बीच में जो गैप है उसमें गौर दिख जाते तो ये संदेह बिल्कुल संदेह नहीं है एक एकदम ये प्रामाणिक वस्तु है कि संतों के संग के प्रभाव से भक्ता में कुछ बोलने की क्षमता आती है महाप्रभु इसी सिद्धांत को यह स्थापित कर रहे हैं। एक आदर्श पद श्लोक श्लोके सुनिर्मल इस श्लोक में ग्यारह पदों का प्रयोग किया गया है आत्मा राम च मुनय निर्ग्रंथा अपी उमे कु अहितुकी भक्तिम इतम भूत गुण हरि ऐसे ग्यारह श्लोक जो हैं ये ग्यारह शब्दों का इसमें प्रयोग है परंतु इनमें अनेक अर्थ अनेक तत्व झलमल करते हुए विराजमान है अब एक एक शब्द का पहले अलग अलग अर्थ करेंगे पहले एक एक शब्द को लेंगे शब्दों के अलग अलग अर्थ करेंगे आत्मा फिर मिलाकर के अर्थ करेंगे पहले शब्दों के अर्थ समझ आत्मा शब्द इसका प्रयोग होता है सात अर्थों में आत्मा शब्द के सात अर्थ हैं ब्रह्म देह मन यत्न धृति बुद्धि स्वभाव ये सात अर्थ आत्मा राम आत्मा शब्द के ये सात अर्थ है अब इसमें एक एक शब्द का अर्थ कर रहे करेंगे और उसके लिए विश्व प्रकाश का प्रमाण दिया कि विश्व प्रकाश एक कोश ग्रंथ है एक डिक्शनरी है विश्व प्रकाश उस विश्व प्रकाश में आत्मा शब्द के सात अर्थ दिए गए आत्मा देह मनोब्रम्ह स्वभाव धृत बुद्धिशु प्रयत्नी ये आत्मा शब्द इतने अर्थों में प्रयुक्त होता है इन ये सातों जिसमें रमण करें उसका नाम हुआ आत्मा राम ये सातों के साथ मैने आत्मा जिसमें रमण करे उसका नाम आत्माराम या देह जिसमें रमण करे या देह में जो रमण करे उसका नाम आत्माराम मन में जो निवास करे उसका नाम आत्माराम तो आत्मा शब्द जो है उसके सात अर्थ और उनमें जो रमण करे उसका नाम आत्माराम कहलाएगा सही आत्मा राम गण आत्मा राम गण आगे कौरे गण ये इनमें जो रमण करे उसका नाम आत्मा है आ, आ दूसरा अर्थ मुनि आत्मा रामाश्चर् मुन मुनि शब्द का अर्थ है मननशील मुनि शब्द के भी सात अर्थ पहला अर्थ है मननशील दूसरा अर्थ है मोनी तीसरा है तपस्वी चौथा अर्थ है वृति पांचवा अर्थ है यति छठा अर्थ है ऋषि सातवां अर्थ है मुनि तो मुनि शब्द मनशील अर्थ है मोनि तपस्वी वृति यति और ऋषि मुनि अब निर्गंथ शब्द जो है इस निर्गंथ शब्द के भी कई अर्थ हैं निर्ग्रंथ कौन उसको कह रहे हैं कि निर्गंथ शब्द का है कहे अविद्याग्रंथीहीन जिसमें अविद्याग्रंथी नहीं है विधि निषेध वेद शास्त्र ज्ञान आदि विहीन अथवा निर्गंथ का अर्थ है मूर्ख जो व्यक्ति विधि निषेध वेद शास्त्र ज्ञान इनसे विहीन हो उसको निर्ग्रंथ कहेंगे अर्थात मूर्ख नीच जैसे शास्त्र से रहित कोई मूर्ख मजदूर मृच उसकी जैसी दशा है वो अथवा निर्ग्रंथ का तात्पर्य है धन का संचय करने वाला अथवा निर्धन इतने निर्ग्रंथ के अर्थ हैं तो निर्ग्रंथ का ये अर्थ हुआ अविद्याग्रंथीहीन दूसरा शास्त्र ज्ञान शून्य तीसरा हुआ धन संचय करने वाला चौथा अर्थ हुआ निर्धन ये चार अर्थ निर्ग्रंथ के हुए अब इनमें भी नी शब्द जो है उसको यदि देखें निशब्द का अर्थ होगा नी निश्चय हो नी निर्माण निषेधयो ग्रंथाधने वर्ण संग चौ ये कहीं विश्व प्रकाश के ही वचन को निरूपण किया गया कि नी शब्द जो है वो निश्चय के अर्थ में आता है निष्क्रमण माने निष्क्रम माने निकालने के अर्थ में आता है निषेध के अर्थ में आता है कई अर्थों में यह शब्द जो है निर्माण के अर्थ में आता है ये कई अर्थों में शब्द जो है वो वह शब्द प्रयोग में आता है तो निर्गंथा अपी उ में उक्रम शब्द जो है अब एक ही शब्द का अर्थ कर रहे हैं ग्यारह शब्दों का कर अर्थ करेंगे उरुक्रम शब्द का अर्थ कह रहे हैं क्रम शब्द कहे बड़ यार क्रम क्रम शब्द कहे पाद विक्षेपण पा। का अर्थ है बड़ा और क्रम का मतलब है चरण रखना जिसने लंबे लंबे चरण रखे एक बार बामन भगवान जब तीन पाम पृथ्वी नापने के लिए चले तो एक पाम इतना चल बड़ा हुआ कि उसने सारे भूगोल को नाप लिया दूसरा जो चरण है वो इतना बड़ा हुआ कि उसने सत्य लोग पर्यंत के जितने भी भाग हैं उनको नाप लिया और तीसरा जो चरण निकाल बढ़ाया वो इतना बड़ा हो गया कि वो ब्रह्मांड के में समाया नहीं ब्रह्मांड में भी छेद करके वह ऊपर निकल गया उसका चौथा हिस्सा तो रह गया उसने तो नाप लिया पूरे ब्रह्मांड को और तीन चौथाई जो भाग था वो तीन चौथाई भाग ऊपर निकल गया त्रिपाद ऊर्धव उदयित पुरुषः पादो श्रेहा भगवत पुनः तीन हिस्सा जो था वो तो ब्रह्मांड के बाहर निकल गया इसे ब्रह्मांड कहलाया त्रपाद विभूति और एक पाद रह गया ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें संपूर्ण जगत आ इस तरह से भगवान का नाम हो गया उक्रम उक्रम भगवान का नाम त्रिविक्रम भगवान या उक्रम भगवान क्रम माने चरण का निक्षेप पेसिंग सिंह कदम आगे बढ़ाना एक कदम उसको कहेंगे क्रम एक कदम रखना पेसिंग उसको हम कहेंगे क्रम और त्रिविक्रम माने तीन कदम में जिन्होंने सबको नाप लिया दो कदम में तो सारा जगती नापने में आ गया और एक कदम जो था वह कहीं ऊपर निकल गया एक कदम में भी चौथाई में सारी एक पाद विभूति माया विभूति आ गई और त्रिपात विभूति बैकुंठ हो गया ऐसा जिनका अपूर्व विस्तार था तो क्रम शब्द जो है उसका अर्थ होता है के क्रम मान चरण रखना शक्ति परिपाटी युक्ति आक्रमण और तपा देना यह क्रम शब्द के आठ अर्थ हैं इन्हीं सबको मिला मिलाएंगे तो फिर चौसठ हो जाएंगे इस तरह से चौसठ तहने से श्रीमद महाप्रभु ने अर्थ की तो पाद निक्षेप शक्ति कंप परपाती युक्ति शक्ति आक्रमण चरण चालने कंपाइल त्रिभुवन और इसके लिए प्रमाण दिया वृष्णु के नुवीर गणना कथमो अर्ती हो विष्णु के चरणों की गणना कौन कर सकता है यह पार्थवान पे कभी ही विमे रजांसी श्री भगवान ने पृथ्वी के सारे कड़ों को नाप डाला चषकम्भ यह स्वर अस्खलता त्रिपिष्ठम जिसमें तीसरे चरण को ऊंचा बढ़ाया उस समय जो स्वर्ग और अन्य ऊपर के जितने भी लोग थे वे भी गए और उनको भी ये लगा कि अब हम चूर हुए परंतु उनको बचाते हुए जिनका चरण ऊपर निकल गया और ऊपर निकल करके ब्रह्मांड में भी छेद करके ब्रह्मांड के सात जो आवरण हैं उन आवरणों को भी पार करके वह चरण ऊपर निकल गया तो चस्कंभ यह स्वर अभसा जिन्होंने अपने बेग से चस्कंभ माने तपा दिया स्खलता त्रिपृष्ठम नीचे टूट करके आते हुए त्रिपृष्ठ माने स्वर्ग आदि मन ऊपर के जितने भी लोग थे उनको जिन्होंने बचा दिया यशमा त्य साम्या सदनात् उन श्री भगवान उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है त्य साम्य सदनात उर्कंपयानम जिन्होंने स्वर्गाधिक जितने भी लोग हैं उनको भी उर्कंपयानम अत्यंत अत्यंत कपाते हुए जो विराजमान भु रूपे शक्ति धारण पोषण शक्ति गोलोक ऐश्वर्य परम व्योम शक्ति ब्रह्मांड परम शब्द का अब निरूपण करे हैं किम शब्द का अर्थ तो ये किया कि के उरु माने विशाल क्रम माने जिनका चरण विख्याप हो शक्ति हो कंप हो परपाती हो युक्ति हो ये सब कंप शब्द के अर्थ में आ जाएंगे ऐसी अपूर्व शक्ति जिनमें विराजमान है वे श्री प्रभु विभुरूप में सबका धारण पोषण करते हुए विराजमान है अपनी माधुरी शक्ति के द्वारा गोलोक का पालन कर रहे हैं ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा परम व्योम बैकुंठ का पालन कर रहे हैं और माया शक्ति के द्वारा वे जगत का ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं भगवान की तीन शक्ति माया शक्ति के द्वारा जगत का पालन अपनी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा बैकुंठ का पालन और माधुरी शक्ति के द्वारा श्री वृंदावन गोलोक उनका पालन करते हुए वे विराजमान है इस तरह से भगवान होकर के विराजमान है माने ऐश्वर्य माधुर्य और माया तीनों शक्तियों के द्वारा वे तीन लोकों का पालन करते हुए विराजमान है यह परपाठी का भी निरूपण किया अब आत्मा राम अष्टमुनियो अपि अपी उक्रमे कु शब्द परस्मय पद का प्रयोग है संस्कृत में दो पद होते हैं दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं एक आत्म पद एक परस्मयी पद जहां क्रिया का फल किसी दूसरे को मिले उसका नाम परस्मी पद क्रिया है कुछ क्रियाएं है, आत्मनिपद हैं, जहां क्रिया का फल स्वयं कर्ता को मिले उसका नाम है आत्मनिपद स्वर्ण ये तक करते हुए प्राय क्रिया फल फिर बाद में ये नियम चला नहीं संस्कृत में भी नहीं चला वहां पर किसी क्रिया का प्रयोग कहीं सब जगह होता रहा अब जैसे शयन की जो क्रिया है सोने की क्रिया उसका फल सोने वाले को ही मिलेगा उससे जो फ्रेशनेस आएगी नया जीवन आएगा वो जो सोएगा जिसको नींद आई है उसको मिलेगा दूसरे को तो नहीं मिलेगा इसे शीम धातु जो है वह आत्मने है और परसमय पर उसको कहेंगे जहां पर किसी दूसरे के ऊपर क्रिया का फल मिल रहा हो जैसे वह रोटी खाता है तो खाने की क्रिया का फल वह रोटी के ऊपर भी पड़ रहा है रोटी घट रही है पहले पूरी थी और फिर आधी और फिर चौथाई और फिर एक टूक रह गया वो भी अंदर पहुंच गया तो जहां क्रिया और क्रिया का क्रिया का फल कहीं दूसरे के हो वहां पर पारस्मिक वो रोटी किसी रोटी का खाना वो तत्वता व्यक्ति को सुख दे रहा है और रोटी के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है तो ये पंथ ऐसा नियम कहीं है नहीं वो संस्कृत में भी ये नियम पूरा चलता नहीं तो यहां पर कुरवंती शब्द जो है वो परसमी पद पर है इसलिए कृष्ण सुख के लिए जो भजन है उसको कुरवंती कहा जाएगा कुरवंती अहितुकि भक्ति में ऐसे जो आत्मा रामगण हैं वे भी कृष्ण को सुख देने के लिए भक्ति करते हैं इसलिए परसमी पद का यहां प्रयोग हुआ है कृष्ण सुख के लिए ही निमित्त के लिए ही भजन है अहितुकि अहितुकी का तात्पर्य है हेतु शब्द का तात्पर्य है भोग या मोक्ष तो भुक्ति सिद्धि मुक्ति ये तीन हेतु हो सकते हैं मुक्ति का माने हमारे शरीर को सुख मिले सिद्धि का तात्पर्य है कि हमको ब्रह्म में अवस्थिति की प्राप्ति हो जाए और मुक्ति का तात्पर्य है कि दुख से निवृत्ति मिल जाए तो ये हेतु तीन प्रकार के हमारी क्रियाओं के हेतु होते हैं या तो शरीर को सुख देना या मोक्ष को प्राप्त करना या दुख की निवृत्ति करना हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं इन तीन प्रकार से ही प्रवृत्त होती हैं इसलिए की, जहां साहित्य की होगी वहां पर भोग होगा सिद्धि होगी मुक्ति होगी अहित की जहां होगी वहां कृष्ण का सुख होगा तो जो आत्मा रामगण है वो कृष्ण सुख के लिए कार्य करते हैं भुक्ति अनेक अनेक प्रकार की इसलिए उसको एक माना सिद्धि जो है वे अष्टादश सिद्धि विशेष रूप से कही गई अठारह सिद्धियां इनमें आठ सिद्धियां अणिमा महिमा लघमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत यथा काम काम का अवशायित्व ये आठ प्रकार की जो सिद्धि हैं ये ठाकुर में स्वाभाविक रूप से विराजमान है का तात्पर्य है अणु बन जाना ये भगवान में स्वाभाविक रूप से कहीं सूक्ष्म कहीं भी भगवान विराजमान है अणुमा महिमा का मतलब है कहीं भी छोटी सी वस्तु भी कभी भी विशाल बन जाए गरमा माने भारी हो जाना लघमा माने एकदम हल्के हो जाना और उड़ करके कहीं चले जाना अणमा महिमा गरमा लघमा प्राप्ति माने जिस चीज की इच्छा करो वो चीज सामने उपस्थित हो जाए प्राकाम माने एक आए बुलाए थे तीन और तेरह है आगे तो फिर दाल में पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़े वो उतना ही पर्याप्त हो जाए तो प्राकाम माने उसके हिसाब से ठाकुर जी के भोग लग जाए तो ठाकुर जी में पराकाम में शक्ति विराजमान है इसलिए भोग लगी हुई वस्तु भंडार में कभी कमी नहीं पड़ती है और बिना भोग के खाओगे तो कम कमी पड़ जाएगी भंडार में इसलिए ठाकुर के भोग लगा के नहीं खाना चाहिए क्योंकि भोग लगा करके जो वस्तु है उसमें कितने भी आ जाए उन सब का समाधान हो जाए ये बिल्कुल अनुभव की वस्तु है सब सब अनुभव करते हैं अनेक जगह ये अनुभव हुआ है तो सत्व माने किसी दूसरे को प्रभावित कर सकना ये ठाकुर तो में और वशित तो माने किसी दूसरे को अपने वशीभूत कर लेना और यथा काम अवसायित्व तो। जैसी कामना की उसके अनुसार स्वयं भी परिवर्तित हो जाना तो ये आठ जो शक्तियां हैं ये आठ शक्तियां ईश्वर में स्वाभाविक रूप में भगवान में विराजमान है तो भुक्ति भगवान में भुक्ति माने भुक अनेक प्रकार की और सिद्धि माने अठारह प्रकार की सिद्धि ये आठ सिद्धि ये और फिर दूसरे प्रकार की सिद्धि है जैसे कहीं भी चले जाना तक की बात को जान लेना देवताओं की बात को देख लेना देवताओं के बिहार को देख लेना पर्वत जल अग्नि इनमें घुस करके निकल जाना इन सिद्धियों का भी श्री शिव भागवती संहिता में एकादश स्कंध में वर्णन किया गया तो उन सिद्धियों को प्राप्त कर लिया अठारह प्रकार की सिद्धि और मुक्ति पांच प्रकार की साष्ट सालोक्य सामिप्य सारूप्य और ऐकत्व ये पांच मुक्ति हैं सबसे पहले एक मुक्ति प्राप्त होती है वो मुक्ति है साष्टी साष्टी का मतलब है कि भगवान सजी का वैभव किसी को प्राप्त हो जाए उसका एक छोटा सा उदाहरण वो है सुदामा को अपने सजी का वैभव दे दिया साष्ट संपत्ति देती साष्टी से भी बढ़कर सालो के सालोक सालोक्य अपने सजी का लोक बना करके भगवान दे दे, दे। ध्रुव को अपने शरीर का ध्रुवलोक दे दिया सालोक्य फिर गजेंद्र को अपने सभी का रूप दे दिया सारूप पे चतुर्भुज रूप दे दिया शाहरुख फिर उससे भी बहकर की सिद्धि कौन सी है बोले सामिप्य अपने पास में रह करके कहीं सेवा करने का सुख प्रदान करना पृथ्वी महाराज आदि को सामिप्य सुख प्रदान कर रहे हैं और चरण पलोटने की जो सेवा है उसको सामीप के द्वारा प्रदान करते हैं इन चार मुक्तियों को तो भक्त ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि इनमें सेवा की संभावना है पंथ पांचवें प्रकार की मुक्ति का नाम आए तो मुंह से भी निकालते उसको तो बिल्कुल बोलते ही नहीं दूर से उसको देख करके चौक जाते हैं भागते हैं और वो है एकत्व सालों के साष्ट सामीप्य सारू पत्तों गृहणंती बिना मत सेवनम जना एकत्व मुक्ति जो है उसको कभी ग्रहण करते ही नहीं है तो भक्तों की जो प्रीति है वो अहित की प्रीति है कुरवंती अहित की प्रीति वे अहित की प्रीति करते हैं अर्थात पांचों प्रकार की मुक्ति इनको भी अठारह अनेक प्रकार की भोग अठारह प्रकार की सिद्धि और पांच प्रकार की मुक्ति इनको भी विभक्त कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं इतम भूत गुण हरी ही। हमारे हरी इतम भूत गुण वाले हैं इतम भूत का तात्पर्य इससे बढ़कर के कोई चीज है ही नहीं उसको हम कहेंगे इत्थम भूत उससे बढ़कर के कोई चीज नहीं है इतम भूत का मतलब है परिपूर्ण आनंद श्री हरि परिपूर्ण अंग में होकर के विराजमान है पूर्ण आनंद ऐसा कि उसके आगे मोक्ष सुख भी अत्यंत अत्यंत तुच्छ हो जाए मने पर्याप्त शब्द जो है वो गुण शब्द का कहां तक व्याख्या किया जाए गुण शब्द का कह, कहने का मतलब है वे ऐश्वर्य माधुर्य तारों ने भक्त वासन ने अपने आप को भी प्रदान करने वाले होकर के विराजमान हैं सारे गुण उनमें विराजमान हैं और श्री भगवान में ऐसे गुण हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके द्वारा वे आत्मा रामगणों को भी आकर्षित कर लेते हैं अब शब्द के द्वारा कैसे किसको आकर्षित किया वो है श्री सुखदेव जी गंध के द्वारा आकर्षित किया जैसे संता भगवान के चरणों में विराजमान तुलसी की गंध उनको आकर्षित करती हुई विराजमान है श्रवण के द्वारा आकर्षित किया सुखदेव जी ब्रह्मलीन हो रहे हैं कृष्ण कथा का श्रवण करके उनकी ओर आकर्षित होते हुए चले गए तो इतम भूत गुण माने परिपूर्ण संख्या वाले गुण वाले श्री, श्री हैं श्रवण करके रुक्मणी जी आकर्षित होकर के विराजमान हो गए बेरोसा लक्ष्मी जी आकर्षित होकर के विराजमान होंगे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन गुणों के द्वारा श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हुए विराजमान हैं उस प्रसंग को आगे वर्णन करेंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जयता गौर वो